नमस्कार आप रेडियो आप रेडियो 90.4 एफएम करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में सभी विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है आप अच्छी तरह से जानते हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग पर्टिकुलर किसी एक विशेष ट्रेड पे बात करते हैं और उसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं तो आइए आज के इस करियर ऑप्शन शो में हम लोग बात करेंगे करियर इन रेडियोलॉजी में इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र से महेंद्र गंगाराम कामले जी हैं, एमजी जी कामले हमारे साथ हैं उनसे बात करेंगे इसी विषय पर और जानते हैं कि करियर इन रेडियोलॉजी में हम लोग कहाँ तक आगे जा सकते हैं और किस तरह अपना करियर हम बना सकते हैं इस फील्ड में तो आप सभी की तरफ से एमजी जी जी का बहुत बहुत स्वागत एमजी जी कामली जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और स्वागत है करियर ऑप्शन के इस विशेष कार्यक्रम में और हम लोग बात करने वाले करियर इन रेडियोलॉजी में तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए कुछ खास भाई तो महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले से है और उसमें भी लांजा तालुका और हमारा एक छोटा सा गाँव है पुनस्कर के वो भी बम्बई जो हाईवे बम्बई गोवा वो हाईवे से नज़दीक है एक सात आठ किलोमीटर है वहाँ हमने पढ़ाई की लांजा तालुका वो हमारा प्लेस स्कूल था वहाँ पढ़ाई हुआ बाद में हम कॉलेज रत्नारी में आए गोकटे कॉलेज में पढ़ाई किया वहाँ से बीएससी हो गए बीएससी होने के बाद हमारा जॉब हुआ वही रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में उससे पहला हमारा इंट्रोडक्शन फैमिली का देगा हम तीन भाई वो तीनों भाई अच्छे पढ़ाई किया एक जो बी किया एक कभी बी में ऑफिसर है और मैं इस डिपार्टमेंट में माना रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आ गया हमारा एक्सरे टेक्नीशियन ये हमारा डेसिग्नेशन है और ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट वैसा तो बहुत ही मना हॉस्पिटल में यहाँ पहला वो जांच किया जाता है फिर वो आगे सब डायग्नोसिस होता है वो फिर आगे चला जाता है और मुख्य अपना फर्स्ट डिपार्टमेंट माना एक्सरे का ही जाँच किया जाता है वो लैब वगैरह सब बाग में हो है हो जाता है अगर एक्सीडेंट हो या कुछ अंदर की बीमारी हो तो पहला एक्सरे में भेज देते हैं और वहाँ पहला एक्सरे निकाला जाता है फिर डॉक्टर जांच करते हैं जी कमरे जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका पढ़ाई कहाँ पर हुआ और फिर आप कॉलेज करने के बाद बीएससी होने के बाद आप जो है रेडियोलॉजी इस फील्ड में एक्सट्रा टेक्नीशियन के रूप में आप गवर्नमेंट सर्वेंट एज ए काम कर रहे हैं और एक बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे कि हम लोग बात ही कर रहे हैं रेडियोलॉजी के बारे में करियर इन रेडियोलॉजी के बारे में तो इसमें जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थी या फिर लोगों का कहना है कि इसमें ज्यादा लोग नहीं जाते हैं इस फील्ड में जो है अपना करियर इसमें ज्यादा नहीं बनाते हैं क्या रीजन है इसके पीछे का और इसका प्रिकॉशन जैसे बोलते हैं रेस आते हैं ये होता तकलीफ होता है आगे तो आपको कितना समय होगा इस फील्ड में आप कैसे काम करते हैं अपना अनुभव बताते हुए ये जो लोगों के बीच में एक विचार है उन विचारों के बारे में भी समाधान ये बात सही है लोग डरते हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाना मना वो बहुत खतरनाक होता है लेकिन वैसा तो नहीं है है रेडिएशन तो होता ही है इस डिपार्टमेंट में लेकिन उतना प्रोटेक्शन भी मिलता है जो रेडिएशन प्रिवेंट करे। उसके लिए लेड का पार्टीशन आता है दूसरा अप्रोन भी आता है और अपना जो काम करते समय प्रिकॉशन लेना होता है ज़्यादा मशीन के सामने आना नहीं है और फिर लगातार अगर एक्सरे ज़्यादा होते हैं तो छुट्टी लेकर फिर एक दो महीने मास बाहर भी जा सकते हैं फिर आकर ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं और गवर्नमेंट ज़्यादा करके उसका रेडिएशन ना हो कितना रेडिएशन होता है उसके लिए एक बैच जो बीआरसी में जांच किया जाता है वहाँ भी वो बताते हैं कि अपने शरीर पर इतना इतना रेडिएशन हो गया है तो वो बताने के बाद फिर अपने प्रिकॉशन ले सकते हैं जाकर छुट्टी ले सकते हैं नहीं तो जो अभी प्रोटेक्शन दिया हुआ हो प्रोटेक्शन के अनुसार हम काम काम कर सकते हैं और वो अगर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है रेडिएशन उससे फिर कैंसर भी हो सकता है लेकिन ये कैंसर होगा ये बात लेकर नहीं करें फिर जो प्रोटेक्शन दिया है उसके हिसाब से करेंगे तो आप ड्यूटी जॉइन कर सकते हैं यहाँ ये डिपार्टमेंट में काम भी कर सकते हैं अच्छा भी लगेगा और ये सोचे नहीं कि हम हम आ, काम करते हैं रे, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करते हैं नहीं जो पेशेंट आते हैं रुग्ण आते हैं उनकी सेवा करने का संधि मिलते हैं उस हिसाब से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा ये एक बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि रेडिएशन तो होता ही है लेकिन आजकल जो बहुत ही अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रोटेक्शन भी बहुत ज्यादा मिल रहा है और दूसरा एक चीज है कि जो आपने बताया कि रेडिएशन uh, होता है इसलिए हम इस फील्ड में जाए ही नहीं लेकिन उसके पीछे अगर ऐसा सभी लोग ऐसे ही सोचे तो इस डिपार्टमेंट को बंद करना पड़ेगा फिर प्लस हमारे जो पेशेंट्स हैं उनका फिर देखभाल कैसे होगा उनका फिर जांच कैसे होगा ये भी बात है अगर हम पेशेंट को हित में देखकर सेवा भाव से अगर हम इस फील्ड में आते हैं तो हम उसके बारे में सोच सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं और लेकिन डरने की कोई बात नहीं आजकल जो टेक्नोलॉजी निकला है और गवर्नमेंट भी उतना ही प्रिकॉशन लेता है हर अपने कामगार का अपने एम्प्लॉय का तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जैसे आपने बताया कि दो महीने की छुट्टी भी ले सकते हैं अगर रिपोर्ट आने के बाद इस तरह का तो उसमें ठीक भी हो जाते हैं हम लोग और बहुत सारे ऐसे सिंपल टिप्स हैं जैसे कि आप किसी भी डिपार्टमेंट जाते हैं तो हम लोग जैसे कि कोई कंपनी में लग जाते हैं तो पहले ही लिखा होता है सेफ्टी मेजर फर्स्ट बाद में काम के लिए प्रेफरेंस देते हैं तो सेफ्टी मेजर यानी यहाँ पर हम हाँ अपने प्रोटेक्शन को पहले प्रेफरेंस करें फिर आगे काम का सेकंड पॉइंट आता है तो हर जगह कहीं ना कहीं रिस्क तो होता है करियर बनाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें तो हमें करना पड़ता है आइए आगे बढ़ते हैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग करियर इसमें बनाना चाहते हैं रेडियोलॉजी में तो अलग अलग कौन कौन से पोस्ट पोजिशंस हैं और कितना पे स्किल हमको मिल सकता है शुरुआत में और बाद में उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए देखो जो टेक्नीशियन का जो पोस्ट है वो टेक्नीशियन के हिसाब से उन्होंने एक स्केल बनाया है और नाइन थाउजेंड शुरू हो जाता है कुल मिला के पेमेंट सत्ताईस तक जाता है और अगर ये टेक्नीशियन माना क्लास थ्री का पोस्ट है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एम करके रेडियोलॉजी सब्जेक्ट लेकर आते हैं उसके बाद एम भी कर सकते हैं एम वो पी का है उनका पेमेंट और जो एमओ होते हैं रेडोलॉजिस्ट एम उनका पेमेंट में थोड़ा सा फ़र्क रहता है लेकिन उनका करीबन 45 या पैंसठ तक जा सकता है अगर आप आना चाहते हो तो एमबीबीएस करके या फिर एमडी करके भी आ सकते हैं और टेक्नीशियन बनना चाहते हैं वो भी करके आ सकते हैं वहाँ भी पेमेंट अच्छा है स्टार्टिंग तो नौ तक होता है फिर कुल मिला कर वो भी क्या कम नहीं है आजकल वो भी पेमेंट अच्छा है आ सकते हैं अगर आप एमबीबीएस या डॉक्टर्स क्षेत्र में जा सकते हैं वहाँ भी वो आपको चांस बहुत है वहाँ वो भी कर सकते हैं रुचि से कर सकते हैं तो फिर आना चाहते हैं तो वेलकम है एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे अपन ने बीएससी कर लिया और एक्सरे टेक्नीशियन के रूप में हमने काम करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट सेक्टर में तो क्या पढ़ने का और चांसेस इसमें मिलता है अपॉर्चुनिटीज कुछ मिलते हैं इस तरह का पढ़ने का गवर्नमेंट नहीं और जो अगर टेक्नीशियन ही बनना चाहते हैं तो एमबीबीएस बी बी वगैरह कुछ नहीं कर सकते उसका क्षेत्र ये अलग है क्योंकि बीएससी एमएससी करके फिर ये टेक्नीशियन लाइन में आ सकते हैं और डॉक्टर लाइन में जाना है तो फिर बारहवीं साइंस लेने के बाद फिर डॉक्टर क्षेत्र में जा सकते हैं एमबीबीएस करने के लिए उसके लिए एडमिशन अलग से लेना पड़ता है और टेक्नीशियन ही बनना है तो बारहवीं नहीं एम बी करके फिर उसका गवर्नमेंट बाद में ट्रेनिंग देते हैं अगर ट्रेनिंग करके ही आना है तो रेडियोलॉजी का डिप्लोमा या डिग्री भी आजकल निकली है केरला में खास करके उसका डिप्लोमा या डिग्री मिलती है मैं फिर बीएससी और टेक्नीशियन करने के बाद तो पोजीशन क्या क्या होंगे हम लोग का रेडियोलॉजी में हम लोग जब आ गए तो हमारा पोस्ट एंड पोजिशन कैसे रहते हैं वो टेक्नीशियन ही कहा जाता है आखरी तक माने डिपार्टमेंट में आप टेक्नीशियन ही बन के काम कर सकते हैं और रिटायरमेंट तक टेक्नीशियन कहा जाता है टेक्नीशियन के साथ कक्षाकिरण तंत्रज्ञ ऐसा ही कहा जाएगा और डॉक्टर फील्ड और क्षय टेक्नीशियन फील्ड दोनों अलग अलग डिफरेंट है और ये उसका ये प्रमोशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है एक ही कक्षाकिन तंत्रज्ञ जो एक्सरे टेक्नीशियन ऐसा कहा जाता है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताए और रेडियोलॉजी में भी टेक्नीशियन ही बोला जाएगा आपको टेक्नीशियन और रेडियोलॉजी में क्या फर्क है रेडियोलॉजिस्ट माना वो तज्ञ क्षय किरण तज्ञ और एक्सरे रे टेक्नीशियन माना क्षय किरण तंत्रज्ञ हाँ। वो ये टेक्निकल का, का काम करते हैं जो इसने मशीन हैंडल करना और उसमें भी आजकल कैसा सी स्कैन आ गया है एम आ गया है उसने उसमें भी बहुत सीखने के लिए मिलता है पहला कैसा सिर्फ एक्सरे माना एक्सरे ही निकालते थे अभी वो नहीं है अभी उसके साथ ए भी जुड़ा हुआ है ईईजी e भी जुड़ा हुआ है वो भी कर सकते हैं वो सीखने के लिए बहुत मिलता है जितना डॉक्टर लोगों को सीखने के लिए नहीं मिलता है उतना टेक्नीशियन को सीखने के लिए मिलता है। वो नॉलेजफुल जो है, वो रहता, है। रहता है वो ज़्यादा टेक्नीशियन ही रहता है डॉक्टर लोग टेक्नीशियन के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं और मशीन का ज़्यादा नॉलेज वो टेक्नीशियन को ही रहता है इसलिए नॉलेजफुल रहना है तो टेक्नीशियन ही बनो डॉक्टर क्षेत्र में है बड़ी बड़े रूप से आप जांच करते हैं अरे एक्सरे का रीडिंग करना है उस तो डॉक्टर ही चाहिए और रिपोर्ट करने के बाद ही आगे ट्रीटमेंट दिया जाता है तो डॉक्टर में भी उस क्षेत्र में भी अच्छा है एमजी कामले जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्र थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि टेक्नीशियन बनना है या फिर डॉक्टर बनना है तो यहां पर दोनों चीज़ों में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं थोड़ा समझना पड़ेगा कि करियर इन रेडियोलॉजी में हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं तो दो चीज़ें हैं एक तो आप टेंथ या ट्वेल्थ के बाद ट्वेल्थ के बाद जो है इस फील्ड में आ सकते हैं और जैसे कि डिप्लोमा भी कर सकते हैं फिर बी एस करके भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट का एक अपना ट्रेनिंग होता है उस ट्रेनिंग के माध्यम से आप जो है टेक्नीशियन लाइन में आगे बढ़ सकते हैं और आजकल जो टेक्नोलॉजी के आधार पर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जांच के लिए पहले तो हम लोग एक्सरे कर लेते थे आज एमआरआई भी आ गया सी स्कैन आ गया ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही बहुत ज़्यादा जो है इसमें अपॉर्चुनिटीज भी बन रहा है और दूसरा आप अगर ज़्यादा टेक्निकल नहीं बनना चाहते हैं आपको स्टडी के रूप में आगे बढ़ना है तो आप फिर डॉक्टर लाइन में जाके रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हैं तो वो भी एक अलग ही क्षेत्र है और उसमें भी हम लोग अच्छा कमा सकते हैं और इसमें भी अच्छा कमा सकते हैं दोनों में अपॉर्चुनिटीज तो सेम ही है बाकी ये हो सकता है कि आप टेक्नीशियन बनते हैं तो आपको ज़्यादा मेरे से नॉलेज नॉलेज के साथ साथ आपका अपॉर्चुनिटीज भी बन, बढ़ते हैं जैसे कि आप खुद का भी सिटी स्कैन डाल सकते हैं और एम आर सेंटर भी बना सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ है अगर आपके अंदर उतनी स्किल है धीरे धीरे डेवलप करते जाएंगे तो बहुत ही अच्छा अपना करियर बना सकते हैं और अच्छी चीज़ें जो है सीख सकते हैं तो आपका निर्णय यही है कि आप जितना आ, सोचते हैं करियर के बारे में अगर इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो इस फील्ड में बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और एक आ, सिर्फ आ, कुछ चीज़ों का जो है ध्यान रखना पड़ेगा आपको प्रिकॉशन का जो बातें हैं उसको अगर आप समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा करियर है और शुरुआत में आ, इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आजकल गवर्नमेंट बहुत है आजकल तो और प्राइवेट में भी बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं और गवर्नमेंट भी सेंट्रल डिपारमेंट भी है और स्टेट का डिपार्टमेंट भी है आजकल प्राइवेट भी ज़्यादा निकल रहे हैं तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है चलिए अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी है जैसे कि आप जैसे ही आप टेक्निकल फील्ड में मास्टर हो जाते हैं आप ट्रेनिंग ले लेते हैं तो आपके लिए नौकरी तो पक्की है आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कहाँ जाओ क्या है कई बार ऐसे होता है कि हम लोग इंजीनियर या कुछ डिप्लोमा कर लेते हैं तो ढूंढना पड़ता है लेकिन इस फील्ड में अगर आप करियर इन्हें एक्सरे टेक्नीशियन या फिर रेडियोलॉजिस्ट बन जाते हैं तो इसमें आपको ढूंढना नहीं है खुद हो लोग बुलाएंगे आ जाओ करके चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट स्टेट या सेंट्रल कहीं भी आपको जो है अपॉर्चुनिटी बहुत है और आप इसमें अच्छा अपना करियर बना सकते हैं बहुत ही कम समय में और अच्छी जगह पर आपको जाना है तो ये एक बहुत ही अच्छा एक फील्ड है जहाँ पर अपना करियर आप बना सकते हैं तो चलिए दोस्तों आगे और भी बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत उसके बाद फिर जुड़ते हैं एमजी कामले से आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम लोग बात कर रहे हैं आज विशेष करियर इन रेडियोलॉजी में और टेक्निकल साइड की भी बातें कर रहे हैं और डॉक्टर फील्ड की भी मेडिकल की भी बात कर रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं जैसे कि एमजी कामले जी हमारे साथ हैं बहुत ही अच्छी जानकारी उन्होंने दिया और खुद गवर्नमेंट सर्वेंट हैं काम भी कर रहे हैं एज ए टेक्नीशियन और काफ़ी अच्छा उनके पास एक लंबा एक्सपीरियंस है बहुत समय से इस फील्ड में है तो उनके पास जो जानकारी है वो बहुत ही सही जानकारी आपको मिल रहा है एक और बात मैं पूछना चाहूँगा आप इस फील्ड में कैसे आए क्या आपको पहले से पता है कि इसी फील्ड में जाना है या फिर धीरे धीरे आपने सोचा या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट बारे में बताइए। बाई डिफॉल्ट मैंने दो तीन क्षेत्र में मैंने एग्जाम दिया था लेकिन हॉस्पिटल में काम करने की मेरी बहुत इच्छा थी कोई भी क्षेत्र हो कोई भी डिपार्टमेंट हो लेकिन मैं हॉस्पिटल में ही काम करूंगा ये सोच ही आया तो मैं एग्जाम दे दिया मैं टेक्नीशियन का एग्जाम जो पहला ऐड आया था मैं एग्ज़ाम दे दिया दो महीने के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया तो अभी भी एग्ज़ाम दे सकते हैं उसका एड भी आता है गवर्नमेंट पहला ऐड देते हैं फिर आप एग्ज़ाम देकर आ सकते हैं डिपार्टमेंट में तो इसके लिए अपने को क्वालिफ़िकेशन कितना चाहिए बीएससी तो चाहिए बीएससी एस फिज़िक्स सब्जेक्ट रहेगा तो यह अच्छा रहेगा पहला केमिस्ट्री दे देते थे अभी लेकिन देते नहीं हैं सिर्फ फिजिक्स ही देते हैं और आपने जब करियर के बारे में सोचा था तो पहले किस फील्ड के लिए आप तैयारी कर रहे थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाना चाहता था वो डिपार्टमेंट भी मैंने चुनाया था लेकिन मैं वहां सिलेक्शन भी हुआ था फिर भी मैं वो डिपार्टमेंट में नहीं गया क्योंकि मैं पहला ये यहाँ जाएगा तो अच्छा रहेगा ये डिपार्टमेंट में, में मेरा सिलेक्शन होता है क्या वो मैं राह देख रहा था तो हो गया इसलिए मैं वो डिपार्टमेंट छोड़ दिया पहले उसे वना आई डिपार्टमेंट वना उसको क्या बोलते हैं आँख जो जांच करने वाले डिपा नहीं टेक्नीशियन हाँ वो ऑप्थलिक टेक्नीशियन पहला मैं मेरा वो भी चुन चुना गया था फिर मैं वो डिपार्टमेंट में नहीं गया मैं एक्सरे डिपार्टमेंट में ही जाना चाहता था फिर फिर एक साल के बाद वो वो भी ऐड निकल गए तो वो एड देखा मैं तुरंत भर दिया एग्जाम दे दिया और मैं सिलेक्शन मेरा हो गया चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से गवर्नमेंट जॉब जो है एज ए पहले तो ऐड निकलता है फिर आप उसमें फॉर्म भर के अपना नाम दे सकते हैं फिर सिलेक्शन हो जाते हैं तो ट्रेनिंग आपको मिलता है इस तरह से हर साल निकलता है ऐड हर साल ये एड निकलता है आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है आप बिल्कुल इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं और एक बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि आजकल आपके यहाँ जो डेवलपमेंट हैं गवर्नमेंट सेक्टर में किस तरह के टेक्नीशियन फील्ड में या टेक्नोलॉजी में किस तरह के इक्वमेंट्स अभी नए नए आ रहे हैं या कुछ नई चीज़ों के बारे में बताइए वो लोकल या जो मुंबई के जो पर हैं उसमें भी ऐड देते हैं अभी डिपार्टमेंट बड़े रूप से बना रहे हैं गवर्नमेंट अच्छा अच्छा टेक्नोलॉजी भी ला रहे हैं और ज़्यादा करके ग्रामीण में गवर्नमेंट का ज़्यादा ध्यान ग्रामीण के तरफ जा रहा है तो ग्रामीण में भी, भी अच्छी सुविधा देना चाहते हैं वहाँ भी अभी नई नई मशीन भी दे रहे हैं तो रिक्रूटमेंट बढ़ेगा ज़्यादा रूप से आएगा संख्या भी बढ़ेगी तो उस हिसाब से ज़्यादा संख्या आएगी तो एड भी देंगे उनको रिक्रूटमेंट भी ज़्यादा होगी तो टेक्नीशियन ज़्यादा चाहिए शुरुआत में जो हम लोग छोटे छोटे दो तीन मशीन होते थे अभी जो मशीनरी में डेवलपमेंट आया पहले किस तरह से मशीन होता था जो फिजिकली हम लोग देखते थे कि काफी टाइम लगता था उसमें एक्सरे निकालने में भी और व्यक्ति को भी खड़ा रखते थे रुको <laughs> ये सब अभी कैसा है थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आया है उसके बारे में बताइए आपका शुरुआत वाला भी बताइए अभी वाला भी पहला तो टेक्नीशियन क्या करते थे बहुत लंबी लाइन लगती थी पेशेंट को बहुत रुकाते थे क्योंकि सब मैनुअल चलता था और धुलाई करते थे एक्सरे की वो जो केमिकल का था पानी का वो भी उसमें काफ़ी टाइम लगता था अभी वो नहीं रहा अभी सब कंप्यूटराइज हो रहा है हाँ वो कंप्यूटराइज्ड में भी कैसा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ गया और उसने डिजिटल भी आ गया डिजिटल डिजिटल दिज, का जो है वो उससे भी फास्ट होता है और कंप्यूटराइज्ड रेडियोलॉजी है उसमें थोड़ा कैसेट यूज करते हैं वो भी कैसेट से फिल्म निकलना पड़ता है फिर इसमें क्या होता है डिजिटल में डायरेक्ट वो डायरेक्ट एक, हाँ, दा, एक्सपोज करते हैं डायरेक्ट एक्सरे स्क्रीन पर आता है स्क्रीन पर कंप्यूटर के और फिर प्रिंट करना है तो तुरंत दो मिनट में प्रिंट होता है हाथ में एक्सरे दो मिनट में पेशेंट के जाता है। हाथ में लगता है पहला वो जो था वो बहुत लंबा प्रोसेस मैनुल था मैन्यूल करते, करते थे और उसमें टेक्नीशियन भी कंटाल जाता था अभी टेक्नीशियन कंटल कंटालेगा भी नहीं उसको सब मना बना बना यार टेक्नोलॉजी रेडीमेड सब मिल रहा है बहुत मजा आता है वो तो जैजे में मैंने एक साल जेजे में काम किया इतना अच्छा लगा और पेशेंट कितना भी रहने दो पहला पेशेंट 10 भी सामने खड़ा होता था तो हम कंटाल जाते थे और हमारा देखने का रवैया ही ऐसा था अरे मना सर भी इतना भारी हो जाता था और इतना पेशेंट है 10 पेशेंट भी भारी लगता था अभी सब पेशेंट भी खड़े रहेंगे ना तो अभी कुछ लगता नहीं ऐसा टेक्नोलॉजी है और डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छा है तो आपका कहने का मतलब यह है कि पहले जो टेक्निकल हम लोग एक्सरा या फिर ये जो चीजें करते थे उसमें जो बर्डन होता था आज वो बर्डन नहीं है आज काम करने में जो है एन्जॉय आएगा एन्जॉयमेंट होगा कि आप पचास पेशेंट भी आपके पास है तो आप खुशी से उनका डीलिंग कर सकते हैं उनको एक्सरे निकाल के उनका जाँच कर सकते हैं तो पहले वाला जो कंडीशन वो नहीं है यहाँ अब यानी इसका मतलब यह है कि हम लोग काम अच्छी तरह से कर सकते हैं और एन्जॉय भी कर सकते हैं ये आपने कहा तो बहुत ही अच्छा है हमारे युवा साथी अगर सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं आपकी रूचि है तो जरूर वेलकम और इस फील्ड में आप अच्छा काम कर सकते हैं और काम का एन्जॉयमेंट भी होगा बर्डन नहीं है क्योंकि डिजिटल हो गया तो सब चीज़ें जो है तुरंत तुरंत हो जाता है और एक्यूरेसी भी बढ़ गई है पहले के पहले के समय से अभी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है तो चलिए दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि बहुत सारी नई नई चीजें सुनने को मिला और मैं आशा करता हूं कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा बहुत सारी नई चीजें आपको इस फील्ड में आ, करियर इन रेडियोलॉजी या टेक्निकल फील्ड में आपको आगे बढ़ना हो तो कैसे आप आगे जा सकते हैं और किस किस तरह के एग्जाम्स होते हैं और प्राइवेट सेक्टर में क्या इसका पोजिशन है थोड़ा बताइए प्राइवेट सेक्टर में भी काफी अभी नया नया टेक्नोलॉजी लाया है उनको वो सोचते पेशेंट को जल्द से जल्द एक्सरे देना और जो रिपोर्टिंग वो भी फास्ट वो दे सकते हैं तो इसलिए ज़्यादा प्राइवेट में है ना और नया जितना नया टेक्नोलॉजी आता है वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं और वही यूज करते हैं गवर्नमेंट में पैसा नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट में जल्दी खर्चा करना नहीं चाहते थे नहीं। हाँ फिर भी अभी जो नया टेक्नोलॉजी आता है जहाँ जो मशीन नहीं है तो पुराना मशीन नहीं लाते नहीं। वो नया मशीन ही वहाँ लाते नया टेक्नोलॉजी ही लाते लेकिन गवर्नमेंट में और प्राइवेट में यही फ़र्क है प्राइवेट में तो फास्ट सब नया आया तो पुराना तुरंत निकाल देते हैं और जो ख़रीदना चाहते हो उसको खरीद दे देते हैं वो तो प्राइवेट में भी अच्छा है और गवर्नमेंट भी अभी नया जो जा, जाता है वो वहाँ नया टेक्नोलॉजी वाला ही मशीन जाता है तो पुराना अभी नहीं रहता है एम uh, जी का जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे कि हम लोग एज ए ड्यूटी ठीक है ओके okay, हम लोग एम्प्लॉय uh, के रूप में क्या सेल्फ एंटरप्रेनर भी बन सकते हैं क्या बिजनेस भी खुद का डाल सकते का बिजनेस अगर डालना चाहोगे तो रेडियोलॉजिस्ट साथ में होना जरूरी है क्योंकि एक्सरे के साथ या एम आर स्कैन उसके साथ में रिपोर्टिंग जरूरी है और रिपोर्टिंग नहीं रहेगा तो फिर कोई भी सर्जन हो और कोई भी डॉक्टर हो तो एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है उसका रिपोर्टिंग कौन करेगा पहला सवाल यही करता है कि इसका रिपोर्टिंग करके नहीं लाया क्या एक्सरे देखेगा तो उसको हर हर एक डॉक्टर जानता है एक्स रे पढ़ना जानता है रीड करना जानता है फिर भी उसमें परफेक्शन होना चाहिए उसका जो डिग्री स्पेशलिटी रहती है वो रेडियोलॉजिस्ट जरूरी है और जो स्पेशलिस्ट रेडियोलॉजिस्ट उसका रीडिंग कर सकते हैं तो रिपोर्टिंग आजकल ज़रूरी होता है मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अपन एंटरप्रेनरशिप अगर बिजनेस करना चाहते हैं एक्सरा टेक्नीशियन होने के बाद तो एक रेडियोलॉजिस्ट को अपन रख सकते हैं तो उसके हिसाब से भी अपन कर सकते हैं इनकम सोर्स कैसे हैं कोई भी डॉक्टर आपके साथ जुड़ना चाहता है और बिजनेस करना चाहता है तो आप कर सकते हैं उसमें हाँ, आपका कोई फिफ्टी या सिक्सटी जो भी है आप उनके साथ बात करके फिर आप बिजनेस में आ सकते हैं ये भी बहुत अच्छी बात आपने है आपने बताया कि किस तरह से हम लोग इसमें बिज़नेस भी कर सकते हैं अच्छा मौका है तो हम लोग कर सकते हैं और इसमें और मशीन तो क्या ख़राब होती नहीं बहुत समय तक चलती है तो और पेशेंट तो कोई कम है नहीं तो ये भी बिज़नेस भी आप कर सकते हैं नौकरी अगर नहीं करना चाहते खुद का खुद का बिज़नेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो बिज़नेस भी इसमें कर सकते हैं और अच्छा इनकम आपको मिल सकता है तो चलिए दोस्तों मुझे लगता है कि आप सभी को बहुत सारी जानकारी हमने आज के इस आज के इस फील्ड में हमने जैसे कि करियर इन रेडियोलॉजी और टेक्नीशियन के बारे में हमने बात की तो मुझे लगता है कि आप सभी को काफ़ी जानकारी मिली होगी कि इस तरह से हम इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं और आप सभी को कई करियर से जुड़ा हुआ कोई भी बात हो तो ज़रूर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं चौरानवे इस नंबर पर और हमें पूछ सकते हैं कि आपको किस फील्ड की जानकारी चाहिए और आज के इस एपिसोड को आपने सुना तो आपको अच्छा लगा तो जरूर मैसेज कीजिए आपको कैसे लगा ये एपिसोड और जाते जाते मैं एमजी जी जी से कहूंगा कि गुडविशेष के रूप में कुछ बातें अपने यूथ है उनके लिए कुछ बताएं बिन दिक्कत इस डिपार्टमेंट में या इस क्षेत्र में आना चाहते हो तो जरूर आइए मन में कोई शंका ना रखे और पढ़ाई अच्छी तरह करो साइंस ले लो उसमें भी तरक्की करो फिर फील्ड चुनो वेलकम है आ सकते हैं जरूर आओ आप आप अगर क्षेत्र चुनना चाहते हो तो रुचि के हिसाब से करो जहाँ रुचि होती है वहाँ अपना दिल भी लगता है तो अगर दिल जहाँ लगता है वहाँ अपने सफलता तो मिलती ही है और वैसे हिसाब से आप चुने एमजी कामले जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया रुचि के अनुसार हम लोग अपना फील्ड अगर चॉइस करते हैं तो बहुत ही जल्दी हम सफल होते हैं और हमें अच्छा भी लगता है क्योंकि करियर माना एक लाइफ टाइम का डिसीजन है हमारा अगर हम अपना रुचि के अनुसार हमारा इंटरेस्ट लेवल के अनुसार हम डिसीजन लेते हैं तो हम अपने करियर में सफल भी होते हैं और लाइफ टाइम हम खुश रहते हैं अगर थोड़ा सा भी हमारे डिसीजन में गड़बड़ हो जाता है और डिसीजन हम लोग सही नहीं ले पाते हैं तो पूरा लाइफ में बहुत दिक्कतें होती हैं आपको हर एक ट्रेड के बारे में हम लोग जानकारी आप तक दे रहे हैं लेकिन अंत में रुचि आपकी होनी चाहिए जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड में आप जरूर जाइए अगर आपको लगता है कि कोई और क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी है तो जरूर हमसे संपर्क कर सकते हैं और मैं चाहूंगा कि आप सभी अपना करियर ब्राइट बनाएं अच्छा बनाएं आपका परिवार का और देश का नाम रोशन करें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और एम कामले जी को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम रहो आप सुन रहे थे कार्यक्रम करियर ऑप्शंस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी